श्री संहिता विश्वजीत खंड उन्तीसवां अध्याय प्रद्युम्न की हिरण्यमय वर्ष पर विजय मधुमक्खियों और वानरों के आक्रमण से छुटकारा राजा देवसख से भेंट की प्राप्ति तथा चंद्रकांता नदी में स्नान श्री नारद जी कहते हैं राजन महाबाहू श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उत्तर पूर्ववर्ष पर विजय पाकर हिरण्यमय नामक वर्ष को जीतने के लिए गए जहाँ श्रोत नाम का विशाल एवं दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पाता है वहाँ कुरमावतारधारी साक्षात भगवान श्री हरि विराजते हैं और अर्यमा उनकी आराधना में रहते हैं हिरण्यमय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है जो फूलों और फलों के भार से लदा रहता है कंद और मूल की तो वह स्वतः निधि ही है मिथलेश्वर वहाँ नल और नील के वंशज वानर रहते हैं जिन्हें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था सेना का कोलाहल सुनकर वे युद्ध की कामना से बाहर निकले और भावे टेढ़ी किए क्रोध के वशीभूत हो उछलते हुए प्रद्युम्न की सेना पर टूट पड़े नरेश्वर वे नखों दांतों और पूछों से घोड़ों हाथियों और मनुष्यों को घायल करने लगे रथों को अपनी पूछों में बांधकर वे बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे कुछ वानर विजय ध्वजनाथ के विजय रथ को और अर्जुन के कपिध्वज रथ को लांगुल में बांधकर आकाश में उड़ गए कपितध्वज अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात भगवान कपिन्द्र हनुमान निवास करते थे वे अर्जुन के सखा थे उन्होंने कुपित हो संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूज घुमा कर उनके पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। तब उन्हें पहचानकर समस्त श्री राम किंकर वानर हर्ष से भर गए राजन उन वानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया कुछ आलिंगन करने लगे कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ वानर उनकी पूछ और पैरों को चूमने लगे महावीर अंजनी कुमार ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा नरेश्वर उन्हें प्रणाम करके सब वानर चित्र में चले गए और हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा में अंतर्ध्यान हो गए तदनंतर मीन ध्वज मकर नामक देश से होते हुए वंशियों के साथ बार बार धुन्धुभी बजवाते हुए आगे बढ़े मकर गिरी के पास उनकी धुंदभियों की ध्वनि सुनकर मधुभक्षण करने वाली करोड़ों मधुमक्खियां उड़कर आ गई उन्होंने सारी सेना को डसना आरंभ किया उस समय हाथी भी चित्कार कर उठे तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार ने वायब्यास्त्र का संधान किया राजन उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो सब मधुमुखियाँ दसों दिसाओं में उड़ गई मिथलेश्वर उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मगर से थे उसके बाद डिंडिभ देश आया जहां हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए इस प्रकार अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिशंग देश में गए वहां भी उन्होंने सिंहधारी मनुष्य देखे त्रिशृंग के पास स्वर्ण चर्ची का नाम की नगरी थी जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे वह दिव्य पुरी रत्न निर्मित परकोटों से शोभित थी मंगल की निवास भूता वह नगरी चंद्रकांता नली के तट पर विराजमान थी राजन जैसे इंद्र अमरावती पुरी में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार प्रद्युम्न ने उस पुरी में पदार्पण किया जैसे नागों और नाग कन्याओं से भोगवती पुरी की शोभा होती है उसी प्रकार विद्युत किसी डिप्ती वाले सुवर्ण सदृश गौरवर्ण के स्त्री पुरुषों से वह स्वर्ण चर्चिका नगरी सुशोभित थी वहाँ के बलवान राजा महावीर देवसख नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने मेरे मुंह से यादव सेना के बल का वृत्तांत सुनकर भेंट की सुवर्ण में सामग्री ले बड़े भक्तिभाव से प्रद्युम्न प्रद्युम्न का पूजन किया भगवान हरि ने उनसे पूछा आप सब लोगों की शोभा चंद्रमा के समान कैसे है यह मुझे शीघ्र बताइए देवसख बोले यदुत्तम पितरों के स्वामी अर्यमा ने कुर रूप धारी भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया उस चरणोदक से एक महान महानधीप प्रकट हो गई जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है एक समय की बात है मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गौों की रक्षा का कार्य सौंपा था उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला का वध कर दिया तब गुरुवर वशिष्ठ के हिसाब से वे शुद्धत्व को प्राप्त हो गए और उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया तब वे तीर्थों में विचरने लगे इस नदी में स्नान करके वे मनुपुत्र गलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर की कांति चंद्रमा के समान हो गई तभी से हिरण्यमय वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई जब से मनुकुमार प्रमेधा चंद्रकांता नदी में स्नान करके दलित कुष्ठ से मुक्त हुए तब से हम सब लोग नियम पूर्वक इस नदी में स्नान करने लगे रिपोत्तम यही कारण है कि इस पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा के तुल्य रूप वाले हैं इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवों के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके अनेक प्रकार के दान दिए इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुला स्व संवाद में हिरण में वर्ष पर विजय धामक उनतीसवां अध्याय पूरा हुआ